ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के प्रथम वर्ण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं भाष्य में इस अधिकरण का विषय संशय पूर्वपक्ष संगति तथा फलात्मक अंश बता चुके हैं भाष्य तथा टीका में भगवान भाष्यकार तथा टीकाकार सिद्धांत को बताने के लिए इस अधिकरण का सूत्र है तत्व समन्वयात इत्यादि तत्व समन्वयात इस सूत्र का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करें तत्व समन्वया तत्व समन्वयात तत तो तू समन्वयात ऐसे तीन पद हैं तत् तो प्रथमांत हैं तू अव्य पद हैं समन्वयात पंचमी है तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म पद की अनुवृत्ति आती है और तत्शब्द के साथ उसका अन्वय होता है और तत् यह सर्वनाम परामर्शक है पूर्व अधिकरण के द्वितीय वर्ण के सिद्धांत में बताया गया जो शास्त्र प्रमाणकत्व है उसका इसलिए तत्शब्द का अर्थ निकलेगा शास्त्र प्रमाणकम और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्मपद की अनुवृत्ति आएगी तो प्रतिज्ञा होगी ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम्, सर्व वाक्य सावधारण भवती इस न्याय से एवकार का अध्यार होगा और उसका अन्वय होगा शास्त्र प्रमाणकम के साथ तो प्रतिज्ञा होगी ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम एव ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी तू शब्द व्यावर्तक है पूर्व पक्ष का जो पूर्वपक्षी ने आक्षेप किया है वह ठीक नहीं है गलत है निराधार हैं ये तू शब्द बताएगा पूर्व पक्ष ने कहा कि ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक नहीं है वेद प्रमाणक नहीं है पूर्व अधिकरण पूर्व अधिकरण के द्वितीय वर्णक के सिद्धांत पर आक्षेप किया ना पूर्व अधिकरण के द्वितीय वर्णक के सिद्धांत में बताया गया था ब्रह्मशास्त्र प्रमाणक है पूर्व पक्षी ने कहा कि शास्त्र प्रमाणक नहीं है यह तू शब्द कहेगा जो पूर्व पक्षी कह रहा है वो ठीक नहीं है ब्रह्मशास्त्र प्रमाणक नहीं है ऐसा नहीं तू का अर्थ निकलेगा तो दो बार जब निषेध होता है ब्रह्मशास्त्र प्रमाणक नहीं ऐसा नहीं का मतलब ब्रह्मशास्त्र प्रमाणक ही है ये सिद्धांति प्रतिज्ञा है तो पूर्व पूछेंगे सिद्धांति को कि कस्मात एक ऊपर से प्रश्न रहेगा सिद्धांतिकी प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु की जिज्ञासा करने वाला हेतु विषयक प्रश्न है कि किस कारण से ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक ही है हम जो कह रहे हैं वह क्यों गलत है और क्यों आप कह रहे हो कि ब्रह्मशास्त्र प्रमाणक ही है ये जो मीमांसकों का प्रश्न रहेगा हेतु विषयक इसका उत्तर दिया तृतीय पद से समन्वयात और समन्वयात का अर्थ है वेदों का जो ज्ञान कांड है उपनिषद है वेदांत है वेदों का ज्ञान कांड कहिए उपनिषदे कहिए वेदांत कहिए, एक ही बात है ये पर्यावाचक शब्द है ज्ञान कांड वेदांत उपनिषद और इनका ब्रह्म में समन्वय होने से सर्वेशा वेदांता नाम समन्वयात ये समन्वयात का अर्थ निकलेगा सर्वासाम उपनिषदाम सर्वेशा वेदांतानाम और सर्वासाम उपनिषदाम उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है तो उसके साथ सर्व शब्द का प्रयोग करेंगे तो स्त्रीलिंग प्रयोग करना होगा सर्वासाम उपनिषदाम वेदांत शब्द पुललिंग है वो तो सर्वे सर्वेश वेदांता नी समत का मतलब तात्पर्यात तो जितने भी उप हैं उन सब उपनिषदों का तात्पर्य ब्रह्म में अवधारित होने से ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है सब उपनिषदों का तात्पर्य देखते हैं उपक्रम उपसंगारादि तात्पर्य निर्धारक प्रमाणों से तो ब्रह्म में ही उपनिषदों का तात्पर्य निर्धारित होता है इसलिए जिस ग्रंथ का तात्पर्य जिस विषय में निश्चित होगा उस ग्रंथ को उसमें प्रमाण माना जाता है उस ग्रंथ को अपने तात्पर्य के विषयभूत भूत अर्थ विषय प्रमाण माना जाता है तो सभी उपनिषदों का समन्वय यानी तात्पर्य निश्चित हो रहा है सिद्ध वस्तु ब्रह्म में जो कर्म शेष नहीं है ऐसे ब्रह्म में समस्त उपनिषदों का तात्पर्य निश्चित होने से ब्रह्म को उपनिषद प्रमाणक माना जाएगा वेद और उपनिषद वेद है इसलिए वेद प्रमाणक ही ब्रह्म है यह प्रतिज्ञा निश्चित होती है ये यह यहां पर तत्व समन्वयात सूत्र से व्यास जी बताते हैं तत्व समन्वयात इस सूत्र का ये अर्थ है कि ब्रह्म उपनिषद प्रमाणक है क्योंकि समस्त उपनिषदों का समन्वय याने तात्पर्य उपक्रम उपसंगादी तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से ब्रह्म में ही निश्चित होता है इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार इस सूत्र का बता रहे हैं तो भाष्य को देखिए भाष्य की अवतरण टीका है सिद्धांत सूत्रम व्याच्ते शब्दी व्याच्छे शब्द का अर्थ है व्याख्यान करते हैं किसका तो सिद्धांत सूत्रम यानी सिद्धांत सूत्र का व्याख्यान भगवान भाष्यकार करते हैं समन्वय अधिकरण के सिद्धांत को बताने वाला यह सूत्र है इसलिए इसे सिद्धांत सूत्र कहते हैं इसमें जो तीन पदों में से बीच वाला पद है तू शब्द इसकी प्रथम व्याख्या करते हैं कि तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थ सूत्र भगवान व्यास जी ने तत्व समन्वयात इस सूत्र में तू इस निपात का प्रयोग इस अधिकरण के पूर्व पक्ष का निराकरण करने के लिए किया है व्यावृत्ति कहते निराकरण को इसलिए तू शब्द पूर्व पक्षी पूर्व पक्ष व्यावृत्ति अर्थ का अर्थ निकलेगा पूर्व पक्ष का निराकरण करने वाला तू शब्द है यहां का पूर्व पक्ष है जो ये कहा कि तस्मात् न शास्त्र शास्त्रयोनित्वम् भाष्य में है न पूर्व में सूत्र के पहले इति प्राप्त तो न ब्रह्मण शास्त्र यौनित्व शास्त्र यानी शास्त्र प्रमाणकत्व ब्रह्मण न ये पूर्व पक्ष है इसकी व्यावृत्ति है इसका निषेध निराकरण यही तू शब्द का प्रयोजन है व्यावृत्ति अर्थ में अर्थ शब्द का अर्थ प्रयोजन हल तो तू शब्द का प्रयोजन क्या है सूत्र में प्रयोग करने के पीछे इस प्रयोजन का संपादन करने के लिए तू शब्द का प्रयोग किया है कहते तो पूर्वपक्ष का निराकरण रूप प्रयोजन वाला तू शब्द है ये तू शब्द पूर्वपक्ष व्यावृत्यर्थ इसका अर्थ निकलेगा अब आगे भाष्य में है सिद्धांति की प्रति को बताने वाला भाष्य भाष्यवाक्य तो सूत्र से ब्रह्मपद की अनुवृत्ति ला करके यह अर्थ किया जा रहा है कि ब्रह्मा सर्वशक्ति जगत उत्पत्ति स्थिति लय स्थितलय वेदांत शास्त्रात शास्त्र अवगम्यते जन्माद इस सूत्र में जगत्कारण ब्रह्म में अर्थात तो सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व सूचित किया था और यही बताने के लिए जगत कारण ब्रह्म में सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व बताने के लिए ही भाष्य में भाष्कर भगवान ने अनेक विशेषण जगत के बताए थे अश्य शब्द से ग्राह्य जो जगत है अश जगत और वो जगत कैसा है तो नाम रूपाभ्याम व्याकृत और अनेक कर्त भोक्तृ संयुक्तस्य इत्यादि में अनेक विशेषण बताए गए थे वे किस लिए हैं तो टीका में टीकाकार ने कहा था कि ब्रह्म में सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व सिद्ध करने के लिए मनसापि अचिंत्य रचना रूपस्य से सर्व शक्तिमत्व बताया गया तो ये जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्म है वह और सर्वज्ञता ब्रह्म की शास्त्र यौनित्व अधिकरण में प्रथम वर्णक में युक्ति से भी सिद्ध कर दी। शास्त्र का योनि यानी उपादान कारण तथा निमित्त कारण ब्रह्म है ये बता करके जो जिस ग्रंथ का रचयिता होता है वह उस ग्रंथ में वर्णित अर्थ का ज्ञाता तो होता ही है उससे अधिक अर्थ को भी जानता है और सर्वार्थ अवभाषक वेद का कर्ता परमेश्वर है ब्रह्म है तो वह अपने द्वारा किए गए वेदों का जो अर्थ है उसको तो जानेगा ही उससे अधिक अर्थ को भी जानने वाला रहेगा वेद ही सर्वार्थ प्रकाशक हैं, तो सर्वार्थ ज्ञान तो वेद के रचयिता को रहेगा ही उससे अधिक ही ज्ञान रहेगा का अर्थ है निरतिशय सर्वज्ञ परमेश्वर है इस प्रकार शास्त्र यौनित्व तो अधिकरण के प्रथम वर्णक में भी सर्वज्ञता परमेश्वर की बताई और सर्वशक्तिमत्ता का भी ज्ञापन होता है इस प्रकार की सर्वार्थ अवभासक वेद भी ब्रह्म ने अनायास बनाया जैसे हमें स्वाभाविक श्वासोश्वास लेने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता निमेशोन्मेष करने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता अनायास ये चेष्टाएं हमारी होती है श्वासोश्वास निमेशोन्मेष आदि ऐसी वेदों की रचना रूप कृति चेष्टा ईश्वर की अनायास हुई है ईश्वर को बहुत प्रयास नहीं करना पड़ा इससे निकलता है कि वह सर्वशक्तिमान भी है तो सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है ये पूर्व जो दो अधिकरण हुए द्वितीय तृतीय इससे ब्रह्म में बताई गई थी सर्व सोपाधिक ब्रह्म में सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता मायोपाधिक ब्रह्म में तो वह जगत उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है ऐसा जन्... जन्मादेश तो अधिकरण में बताया गया है वही ब्रह्म वेदांत शास्त्रात एवं अवगम्यते सर्व वाक्य सावधारण भवति से एव एवकार को उपस्थापित करके ये शास्त्र के साथ जोड़ करके कहा कि शास्त्रात एवं अवगम्यते, वो शास्त्र प्रमाण से ही अवगत होगा शास्त्र प्रमाण से अन्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय नहीं होगा सिद्ध वस्तु होने पर भी पूर्व पक्षी का कथन था ना कि ब्रह्म को आप सिद्ध वस्तु रूप मानोगे तो घटादी सिद्ध पदार्थ जैसे प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय बनते हैं ऐसा ब्रह्म भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों का ही विषय बनेगा तो सिद्ध वस्तु ब्रह्म का वेदों से ज्ञापन निष्प्रयोजन होगा उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा अनर्थक होगा उसका उत्तर देते हुए ये कह रहे हैं एक प्रकार से कि वेदांत शास्त्रात्व अवगम्य थे प्रमाणांतर से वो अवगत होता ही नहीं है एवकार प्रमाणांतर का व्यावर्तक शास्त्र प्रमाण से अवगत होता है सिद्ध वस्तु होने पर भी अनुमान प्रमाण से जगत रूपी कार्य को देख करके इसका कोई न कोई कारण है इतना तो ज्ञान हो सकता है लेकिन वह कारण ब्रह्म ही है इसका निश्चय अनुमान प्रमाण से नहीं हो पाता ये निश्चय करने के लिए शास्त्र की ही जरूरत है यह तो वह ईमानी भूतानी जायंते इत्यादि ये शास्त्र बताएगा कि जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण चेतन ब्रह्म ही है ये अनुमान प्रमाण स्वतंत्र नहीं बता पाएगा इसलिए जगत उत्पत्ति स्थितिलय कारण सर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्म वेदांत एव अवगम्यते का मतलब सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक ही है शास्त्राद एवं अवगम्यते का अर्थ निकला शास्त्र प्रमाणक ही है तो ब्रह्म पक्ष है शास्त्र प्रमाणकत्व साध्य है हेतु पूछा जा रहा है कथम इससे कथम इसका उत्तरन है टीका में तद ब्रह्म वेदांत इति प्रतिज्ञाते हेतु पृछति कथम त्रह्म याने सर्वज्ञ सर्वशक्ति जगत उत्पत्ति स्थितिलय कारण ब्रह्म वेदांत प्रमाण ही है ऐसा आपको वेदांत में वकार पर एकार की मात्रा छूट गई है वदांत ऐसा हो गया वेदांत होना चाहिए तो वेदांत प्रमाणकम इति प्रतिज्ञाते अर्थ यह प्रतिज्ञात अर्थ है कि ब्रह्म वेदांत प्रमाणक है उपनिषद प्रमाणक है इसमें हेतु पूर्व पक्षी पूछते हैं सिद्धांतिकी प्रतिज्ञा का साधक हेतु विषयक जिज्ञासा पूर्व करते हैं कथम इससे तो कथम यानी ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक ही कैसे है सिद्ध वस्तु होता हुआ भी तो सूत्र से सूत्रस्थ तृतीय पद से व्यास जी ने हेतु बताया अपनी प्रतिज्ञा का साधक भाष्य में जो समन्वयात पद है हेतु को बताने वाला इसका अवतरण लिखते है टीकाकार हेतुम आह समीति तो हेतु को बताते हैं भाष्कर भगवान समन्वयात इससे तो टीका है थोड़ी सी भाष्य में तो समन्वयात ये हुआ इसका व्याख्यान आगे आ रहा है समन्वयात इस पद का सर्वेशु ही वेदांतेशु वाक्यानि यहां से लेकर के तेसठ नंबर पृष्ठ पर इत्यादि यहां तक समन्वयात पद की व्याख्या तो थोड़ी टीका है पहले टीका को देखिए समन्वयात में सम उपसर्ग है अनु उपसर्ग है और आयगतो या इन धातु समझ लो समन्वय शब्द जो बनता है ना इसमें दो उपसर्ग है और आयगतो धातु से भी बनेगा इन धातु से भी बनेगा हैं? क्या किसके लिए तो ये धातु हैं उससे अचप्रत्य होता है पचादी अचप्रत्यय करेंगे तो फिर सारो धातु कार धातु को से गुण हो करके ई को ए और ए गुण होने के बाद अदेश तो बन जाता है अय पूरा प्रत्यय का जो अवस्था है वो ये में मिलेगा आया आदेश के तो समु अय तो इक है उकार अनु का उसे सूत्र से यण होकर के बनेगा समन्वय शब्द समन्वय और अयत धातु से भी करते हैं तो अय धातु यकारांत है उससे वो अप्रत प्रत्यय का जो अ बचेगा वो ये में मिलकर के अय बनेगा तो ईण धातु का भी अय बनता है दोनों समानार्थक धातु है एक अर्थक धातु है इसलिए आ, दोनों धातु में से किसी भी धातु से बना लो तो अर्थ एक ही निकलेगा समन्वय इसमें सम अनु उपसर्ग है धातु या ईन धातु है अप्रत्यय है तो समन्वय शब्द बनता है समन्वय शब्द में सम उपसर्ग के बिना केवल अनु और अय धातु या ईण धातु से बनेगा तो अन्वय ये शब्द बनेगा और फिर सम उपसर्ग जोड़ेंगे तो समन्वय तो सम उपसर्ग के बिना जो अन्वय ये शब्द बनेगा इस अन्वय शब्द का अर्थ निकलेगा तात्पर्य तो ये कहते हैं टीकाकार कि अन्वय तात्पर्य तस्मात् तस्मात्व हेतु तो तात्पर्य अन्वय रूप तात्पर्य का विषयत्व ये हेतु रहेगा ब्रह्म पक्ष है और उसमें शास्त्र प्रमाणकत्व साध्य है और हेतु क्या रहेगा तो अन्वय विषयत्वात् हेतु रहेगा अन्वय विषयत्व तो अन्वय शब्द का बीच में अर्थ बता दिया तात्पर्य तो तात्पर्य विषयत्वातो, त्पर्य उपनिषदों के तात्पर्य का, उपनिषदों के अन्वय का विषय उपनिषदों का अन्वय यानी उपनिषदों का तात्पर्य और उपक्रम उपसारादि प्रमाणों से उपनिषदों का अन्वय यानी तात्पर्य जिस अर्थ में निश्चित होगा उस अर्थ को कहा जाएगा उपनिषदों के तात्पर्य का विषय तो उपनिषदों के तात्पर्य का विषय बनेगा ब्रह्म क्योंकि तो ब्रह्म में ही उपक्रम उपसार आदि से उपनिषदों का अन्वय यानी तात्पर्य निश्चित होता तो ब्रह्म हो गया उपनिषद तात्पर्य विषय उसमें एक धर्म रहेगा उपनिषद तात्पर्य विषयत्व वेदांत तात्पर्य विषयत्व ये हेतु बनेगा अन्वय रूप तात्पर्य विषयत्व इतना ही हेतु है ये कह रहे हैं टीकाकार कि अन्वय तात्पर्य विषयत्व तस्मात इत्तेव हेतु अन्वय रूप तात्पर्य का विषयत्व यही हेतु है विषयत्वात इतना तात्पर्य विषयत्वात और फिर भाष्य मूल सूत्र में सूत्रकार ने तो सम उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया अन्वयात ऐसा ही प्रयोग करते तत्व तत्वन्वयात तो अक्षर भी कम हो जाते दो अक्षर कम हो जाते स वाला स भी सम इतना वो निकल जाता और तू के उकार को वकार हो जाएगा कोण चीज से तो तत्वन्वयात तत्वन्वयात इतना ही सूत्र होता काफी लाघव हो जाता सूत्र में कम से कम शब्द कर प्रयोग करना पड़े तो वैयाकरणों को बड़ा आनंद होता है ये कहा जाता है अर्धमात्रा लाघवे नुत्रोत्सव मनंते वैयाकरण कहते तो हैं कहीं सूत्र में अधिमात्रा यानी एक व्यंजन वर्ण उसकी आधिमात्रा होती है और उतनी कम करने से भी यदि सूत्रार्थ ठीक ठीक निकल रहा हो आधी मात्रा कम करके भी तो वैयाकरणों को जैसे किसी व्यक्ति को वृद्धावस्था में पुत्र हो जाए नहीं हुआ युवावस्था में प्रतीक्षा करते करते करते कई मनोतिया मनाते मनाते वृद्धावस्था में पुत्र हो जाए तो कितना आनंद बनाएगा तो कहते हैं ऐसी आधी मात्रा का लाघव होने से वैयाकरणों को हो जाता है पुत्रोत्सव के आनंद के समान आनंद सुख अर्धमात्रा लाघवे न पुत्रोत्सव मनन्ते वैयाकणा और यहां पर यदि सम उपसर्ग को हटाते हैं तो बहुत लाघव हो जाता एक तो तू में उकार को वकार हो जाएगा तो वहां से अधी मात्रा कम हो जाएगी ऊ तो एक मात्रा वाला है ना स्वर वर्ण की एक मात्रा होती है रस्व जो स्वर वर्ण होता दीर्घ स्वर वर्ण होगा तो उसकी दो मात्रा होती है तो रस्व स्वर वर्ण के स्थान पर व्यंजन वकार का प्रयोग करना होगा तो आधी मात्रा वहां कम हो जाएगी और सम उपसर्ग में दो मात्राएं हैं वो दो मात्राएं कैसी हैं एक सकार व्यंजन है ना और मकार भी व्यंजन वर्ण है तो उनकी आधी आधी मात्रा मिलकर के एक और स में अ है पूरा है ना और नस्व है उसकी एक मात्रा ऐसी दो मात्रा ओ कम हो जाएगी और ऊ के स्थान पर वकार हो जाएगा तो आधी मात्रा ओ कम हो जाएगी का मतलब ढाई मात्रा कम हो जाएगी ढाई मात्रा, मात्रा कम होने का अर्थ है पांच पुत्रोत्सवों के समान पुत्रोत्सव मनाना आनंद होना यदि समन्वय या तात्पर्य विषय तो इतना ही हेतु है तो सूत्र में सूत्रकार को केवल अन्वयात इतना ही प्रयोग करना चाहिए था समसर्ग का प्रयोग क्यों किया ये प्रश्न टीकाकार से कोई पूछ सकता है ना इसलिए टीकाकार इसका उत्तर देता है कहता है सम उपसर्ग का प्रयोग करना भी उद्देश्य है लेकिन उसका अन्वय आपको हेतु वाक्य के साथ न करके प्रतिज्ञा वाक्य के साथ करना है सम उपसर्ग का प्रयोग करने से ढाई मात्रा बढ़ गई है सूत्र में लेकिन वो सार्थक है निष्फल नहीं है सम उपसर्ग उसका फल है वो आगे टीकाकार बताते हैं कि तात्पर्यस्य सम्यक्त्वम् कहते तात्पर्य अखंडाथ विषयक सूचय संपद्जन्वय समन्वय में, या शुरू में तो बना केवल अन्वय पद अनुपसर्ग पूर्वक इन धातु या अय धातु से अप्रत्यय होकर के और सम उपसर्ग के साथ फिर समास हो करके समन्वय शब्द बना तो सम्यक अन्वय समन्वय प्रगत आचार्य प्राचार्य ऐसा प्राचार्य शब्द बनता है प्रगत आचार्य प्राचार्य प्रादी समास होता है ऐसे प्रादी समास हुआ सम्यक अन्वय समन्वय तो कहा कि सम उपसर्ग के द्वारा अन्वय में जो सम्यक्त तो बताया जा रहा है ये अन्वय में यानी तात्पर्य में अन्वय शब्द का अर्थ है तात्पर्य तो अन्वय में सम्यक्त्व यानी तात्पर्य में सम्यक्त्व क्या चीज है सम्यकता क्या है तात्पर्य की तो कहते हैं तात्पर्य उपनिषदों के तात्पर्य की सम्यकता ये है कि वह अखंड अर्थ विषयक है अखंड अर्थ विषयकत्व उपनिषदों के तात्पर्य में सम्यक्त है बाकी जो वाक्य वाक्यार्थ होता है वह अखंड नहीं होता असंश्लिष्ट नहीं होता संस्लिष्ट होता है और यहां ये अखंड वाक्यार्थ है तात्पर्य का विषयभूत ब्रह्म अखंड है परिचिन्न नहीं है हा यानी सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है भेद रहित है खंडित नहीं है एक अद्वितीय है ये अखंडता है उसमें और असंश्रिष्ट है असंश्रिष्ट असंश्रिष्ट है का मतलब संसर्ग शून्य है असंग है ये अखंडता है उसकी और ये समुपसर्ग बता रहा है सम्यक अन्वय समन्वय यानी सम्यक तात्पर्य और तात्पर्य में सम्यकता है अखंड अर्थविषयकत्व ये यहां पर बताते हैं तात्पर्य सम्यक्त अखंडार्थ विषयकत्व सूचयितम सम सूत्र में व्यास जी ने सम इस उपसर्ग का प्रयोग इस दृष्टि से किया है कि उपनिषदों का ता, तात्पर्य विषय अखंड ब्रह्म है उसमें अखंड अर्थ विषयकत्व ही है और इसे वो जो सम शब्द का अर्थ अखंड निकल रहा है ना वो प्रतिज्ञातर्गत अर्थ समझना हेतु तो बताया कि इत्तेव हेतु पहले अन्वय तात्पर्य विषयत्व तस्माद इत्तेव हेतु इसलिए हेतुवाक्य से सम को अलग करने के लिए पहले टीकाकार ने अन्वय तात्पर्य विषयत्व तस्मात वह हेतु ये कहा और उसके बाद सम उपसर्ग ने तात्पर्य में जो सम्यक तो बताया वह तात्पर्य में सम्यक तो क्या है तो कहा अखंड विषयकत्व अखंड विषयकत्व में बहुरी समास होने से उसका अर्थ निकलेगा ऐसा तात्पर्य जिसका विषय अखंड ब्रह्म है अपरिचिन्न ब्रे अखंड शब्द का अर्थ है कलता अपरिन्न देशत कालतः वस्तुत अपरिछिन्न ब्रह्म सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित ब्रह्म विषयक यह अन्वय में सम्यक्त है और वो सम शब्द से तात्पर्य विषय में जो अखंड तो सूचित किया जा रहा है वह हेतु हेतु वाक्य में अन्वित न होकर अन्वित होगा प्रतिज्ञा वाक्य में इस दृष्टि से आगे कहा कि सम्यक पदम प्रतिज्ञातर्गतम एवं तो एक प्रकार से सूत्र से भगवान वेदव्यास जी ने जिस अनुमान से ब्रह्म में शास्त्र प्रमाणकत्व सिद्ध करना चाहा, वह अनु, वह अनुमान सूचित किया है अनुमान बताया है, उस अनुमान का स्वरूप तत्त्व समन्वयात सूत्र से सूचित जो अनुमान है ब्रह्म में शास्त्र प्रमाणकत्व को सिद्ध करने वाला उस अनुमान का स्वरूप टीकाकार आगे वाले वाक्य से बताते हैं अनुमान का स्वरूप बताने वाला ये वाक्य है तथा सम उपसर्ग का अर्थभूत अखंड ये कैसे प्रतिज्ञातर्गत होता है उसे दिखा रहे हैं कि अखंडम ब्रह्म वेदांतज प्रमा विषय ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ अखंडम ब्रह्म वेदांतज प्रमा विषय और हेतु वाक्य है वेदांत तात्पर्य विषयत्वात और व्याप्ति को बताने वाला वाक्य है यो यद वाक्यतात्पर्य विषय स तद वाक्य प्रमेय और दृष्टांत को बताने वाला वाक्य है यथा कर्म वाक्य प्रमेय धर्म इती प्रयोग इती प्रयोग याने ये अनुमान वाक्य है ऐसा तत्व समन्वयात सूत्र से सूचित अनुमान वाक्य बनेगा इसमें अखंडम ब्रह्म प्रतिज्ञा क्या नाम ये है पक्ष अखंडम ब्रह्म। उसमें वेदांतज प्रमा विषयत्व वेदांतज ये विशेषण है प्रमा का वेदांतज कहा जाता है वेदांत से उत्पन्न हुई वेदांत जा वेदांत यानी उपनिषद तत्वमशादी वाक्य और इन तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुई जो प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान उसे कहा जाएगा वेदांतज प्रमा और उस वेदांतज प्रमा का विषय कौन है तत्वमसी इत्यादि वेदांत वाक्यों से उत्पन्न हुई प्रमा का यानि सम्यक ज्ञान का विषय है ब्रह्म अहम ब्रह्मा इसमें प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषय का है वो ज्ञान तो इसलिए उस ज्ञान का विषय हो जाएगा ब्रह्म वेदांत परमा विषय हो गया ब्रह्म उसमें एक धर्म रहेगा वेदांतज प्रमा विषयत्व वो साध्य हो जाएगा जो जिस प्रमाण से उत्पन्न हुई प्रमा का विषय बनता है उसे उस प्रमाणक कहा जाता है तो वेदांतज प्रमा से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इस प्रमा का विषय ब्रह्म बनता है इसलिए ब्रह्म वेदांत प्रमाणक है ये निकलेगा ना चाहे ब्रह्म को वेदांतज प्रमा विषय को या वेदांत प्रमाणक कहो एक बात है रूप को चक्षुष प्रमाणक कहो या चाक्षुष प्रमा विषय कहो एक ही अर्थ है हेतु बताया जा रहा है वेदांत तात्पर्य विषयत् तो वेदांत यानी उपनिषदे उपनिषदों का जो तात्पर्य है अन्वय तात्पर्य। उसका विषय कौन है ब्रह्म जो पहले कहा था अन्वय तात्पर्य विषय और तस्माद इत्य वह हेतु तो ये वेदांत तात्पर्य विषयत्वात ये हेतु हुआ वह अन्वयात पद का अर्थ है अन्वयात से निकाला गया है और सम उपसर्ग का जो अर्थ अखंड था उसको प्रतिज्ञा के साथ जोड़ दिया अखंडम ब्रह्म वेदांतज प्रमा विषय वेदांतज प्रमा यानी वेदांत तात्पर्य विषयत्वात ये हो गया आ, हेतु व्याप्ति बताई जा रही है यो यद वाक्य तात्पर्य विषय स तद वाक्य प्रमेय जो पदार्थ जिस वाक्य के तात्पर्य का विषय होगा वह पदार्थ उस वाक्य का प्रमेय माना जाएगा यानी उस वाक्य से उत्पन्न हुई प्रमा का विषय माना जाएगा तद वाक्य प्रमे का अर्थ है उस वाक्य से उत्पन्न हुई प्रमा का विषय जो जिस वाक्य के तात्पर्य का विषय है वह उस वाक्य से उत्पन्न हुई प्रमा का विषय है ऐसी व्याप्ति बनी इसमें वाक्य तात्पर्य विषय तो व्याप्य है और वाक्य प्रमा विषयत्व व्यापक है तो व्याप्य बिना व्यापक के नहीं रहेगा तो ब्रह्म भी वेदांत तात्पर्य विषय है ब्रह्म में वेदांत तात्पर्य विषयत्व रहता है व्याप्य पदार्थ तो वेदांत वाक्य उत्पन्न प्रमा विषय तो भी उसका व्यापक मानना पड़ेगा तो इस प्रकार जैसे पर्वत वन्य व्याप्य धूम वाला है तो वन्य वाला भी होगा वन्य का व्याप्य पदार्थ धूम जहां रहेगा वहां वन जरूर रहेगा ऐसे वेदांत वाक्य से उत्पन्न हुई प्रमा का विषय जिस वाक्य का वेदांत वाक्य का तात्पर्य विषय बनेगा यदि तो फिर उसे वेदांत वाक्य जो प्रमा का विषय भी बनना जरूरी है उदाहरण के लिए कहा यथा कर्म वाक्य प्रमेयो धर्म तो कर्म वाक्य कर्म कांड का जो वाक्य है यज तो इत्यादि और उसका प्रमेय है कर्मकांड से उत्पन्न हुई प्रमा का विषय धर्म वह कर्म कांड का तात्पर्य विषय है इसलिए कर्मकांड से उत्पन्न हुई प्रमा का भी विषय बन जाता है ऐसे वेदांत का तात्पर्य विषय यदि ब्रह्म है तो फिर वेदांत प्रमा का विषय भी बनेगा का मतलब वेदांत प्रमाणक होगा अब ये जो है ब्रह्म भी अखंड हु और वेदांत हुआ अखंड ब्रह्म विषयक अखंड अर्थ हुआ वेदांत का वो अखंड अर्थ है ब्रह्म इन दोनों की अखंडता का स्पष्टीकरण करते हैं टीकाकार कि कहते हैं वाक्यार्थस्य अखंड असंसृष्टत्व कहते जो वाक्यार्थ है तत्वमसी वाक्यार्थ प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म इसमें अखंडता क्या है तो कहते इसमें अखंडता है असंश्रिष्टत्व यानी असंगता असंसृष्टत्व का अर्थ है असंगता असंगोही ही अयम पुरुष तो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म असंश्लिष्ट है असंग है यही उसकी अखंडता है असंगता ही तो वाक्यार्थ में अखंडता का अर्थ है असंश्लिष्टत्व और वाक्य का अखंडार्थ विषयकत्व क्या है इसे स्पष्ट करते हुए कहते है वाक्य अखंडाथक और वाक्य में अखंड अर्थकत्व यानी अखंड विषयकत्व क्या चीज है तो कहते हैं स्वपद स्वपदस्थिता ये पदार्थ तेजा यह संसर्ग तदगोचर प्रमाजनकम ये वाक्य का अखंड है तो स्वपद उपस्थित इसमें स्व ये सर्वनाम है इससे लेना है वाक्य को वाक्य में अखंड बताया जा रहा है ना? इसलिए स्व शब्द से लीजिए वाक्य को और स्वपद शब्द से लीजिए वाक्य में प्रयुक्त पद जैसे स्व है तत्व में सी वाक्य और स्वपद कहने से हो जाएंगे तत्वसी वाक्य में प्रयुक्त तत्पद तम पद पद इनको कहा जाएगा स्वपद शोपद, और स्वपदानाम अर्था स्वपदार्था तो ये जो स्वपदों के द्वारा यानी वाक्यों के द्वारा उपस्थित ज्ञापित उपस्थित का अर्थ निकलेगा ज्ञापित अभिव्यक्त किए गए प्रकाशित किए गए जो पदार्थ ये पदार्थ का विशेषण है तो वाक्य में प्रयुक्त तत्व पदों के द्वारा उपस्थित जो अर्थ है तो स्व है तत्त्वमशी वाक्य स्व पद है तत्वम पद उनके द्वारा उपस्थित अर्थ है लक्षणा से उपस्थित दोनों का अर्थ है निर्विकार चेतन ये उपस्थित अर्थ है ना वाक्य का तत्वसी वाक्य का तो ये पदार्थ तेषाम यह संसर्ग अरुण तत् और तुम पद के लक्षण से उपस्थित हुए जो पदार्थ वो हो गए निर्विकार चेतन और उनका जो आपस में संसर्ग है वो क्या संसर्ग है ऐक्य संसर्ग है दोनों एक ही हैं अलग अलग नहीं है वो त्वपद वाचार्थ तत्पद वाचार्थ उपाधि को लेकर के अलग अलग होने पर भी औपाधिक भेद उनमें होने पर भी तत्वम पद के लक्षार्थ में कोई भी भेद नहीं है तो इसलिए उनका संसर्ग हो जाएगा अभेद संसर्ग ऐक संसर्ग और तदगोचर प्रमाजनकत्व तो तदगोचर इसमें तत् तद से लेना उस संसर्ग को तो तत्पदार्थ तत्पद तव पद के लक्षार्थ का जो आपस में संसर्ग वो है ऐक्य संसर्ग एकत्व संसर्ग और उस संसर्ग विषयक जो प्रमाण हाँ, तो तदगोचर यानी संसर्ग विषयक प्रमा का जनक वो है स्व यानी तत्वमसी वाक्य तत्वमसी वाक्य तम पदार्थ तत्पदार्थ के ऐक्य रूप संसर्ग विषयक प्रमा का उत्पादक है जनक है तो उसमें तत्वशी वाक्य में तत्व पदार्थ का आपस में जो ऐक्य रूप संबंध तद विषयक प्रमा जनकत्व एक धर्म रहेगा वो धर्म है वाक्य का अखंड अर्थ विषयकत्व अखंड अर्थकत्व वाक्य में वाक्य में अखंडार्थकत्व क्या है तो कहा वाक्य से अखंडार्थकत्वम स्वपद उपस्थित ये पदार्थ तेषा यह संसर्ग तदगोचर प्रमा जनक का मतलब ऐक्य विशेष ज्ञान का उत्पादकत्व ये अखंडार्थकत्व है उनमें और वाक्यार्थ में अखंडार्थकत्व को बताया असंश्रिष्टत्व किसी उपाधि विशेष के साथ कोई संसर्ग नहीं है संसर्ग रहित तो, असंग अर्थ है यही अखंडता है अब इसके लिए एक उदाहरण बताते हैं यानी असंसृष्ट अर्थ प्रतिपादकत्व वाक्य में कहीं प्रसिद्ध नहीं है इस प्रकार की आशंका यदि कोई करता है तो कहते है, लोक में भी ये असंश्रिष्ट अर्थ प्रतिपादकत्व देखा गया है अखंड अर्थकत्व वाक्य में न च इदम अप्रसिद्धम् इस प्रकार का संसर्ग संसर्गोचर प्रमाजनक अप्रसिद्ध है ऐसी बात नहीं है प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र इत्यादि लक्षण लक्षणवाक्याम लोके लक्षणया चंद्रादि व्यक्ति मात्र प्रमा हेतु तो ये कहते हैं कि प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र ये है चंद्रमा का लक्षण करने वाला वाक्य रात में पूर्णिमा के दिन किसी ने पूछा कि बहुत असंख्य जो हैं प्रकाश पुंज दिख रहे हैं आकाश में इनमें से चंद्रमा कौन है तो चंद्रमा को बताने वाला क्या बताएगा ये जो प्रकाश पुंज दिख रहे हैं बहुत सारे उनमें से जो प्रकृष्ट प्रकाश है प्रकाश पुंज वो है चंद्रमा चंद्रमा की अपेक्षा तो कितना भी प्रकाशमान बाकी सब हो न्यून प्रकाश ही रहेगा तारा केवल चंद्रमा ही प्रकृष्ट प्रकाश वाला रात में रहेगा तो प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र तो ये चंद्र का जो लक्षण वाक्य है इसमें प्रकृष्ट शब्द का अर्थ अलग है प्रकाश शब्द का अर्थ अलग है तो प्रकृष्ट पदार्थ स्व शब्द से लेंगे प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र यह लक्षण वाक्य और इस आ, स, और स्वपद शब्द से लेंगे प्रकृष्ट और प्रकाश ये दो पदार्थ पद और उनसे उपस्थित हुआ जो अर्थ है लोक में अलग अलग अर्थ होने पर भी प्रकृष्ट शब्द का अर्थ अलग होता है अधिक प्रकाश शब्द का अर्थ अलग होगा प्रकृष्ट शब्द का और प्रकाश शब्द का एक अर्थ नहीं है अलग अलग अर्थ वाले हैं प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग है लेकिन यहां लक्षण वाक्य में लक्षणा से वे एक ही चंद्रमा रूपी लक्ष्य व्यक्ति को बता रहे हैं तो वहां एक व्यक्ति प्रकृष्ट शब्द का अर्थ अलग और प्रकाश शब्द का अर्थ अलग हो रहा है ऐसा नहीं लोक में तो अलग अलग है लेकिन इस लक्षण वाक्य में प्रकृष्ट शब्द और प्रकाश शब्द एक अखंड अर्थ को बता रहे हैं इन दोनों का जो ऐक्य रूप अर्थ है उस ऐक्य गोचर प्रमा का उत्पादक ये वाक्य है जैसे प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र या चंद्र का लक्षण वाक्य ऐसे तत्वशी इत्यादि वाक्य में तत्पदार्थ तव पदार्थ का जो ऐक्य रूप संसर्ग है तद प्रमा उत्पादकत्व समझना चाहिए अप्रसिद्ध नहीं है इस अभिप्राय से कहा कि न च इदम अप्रसिद्धम प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र इत्यादि लक्षण वाक्याम लोके लक्षणया चंद्रादि व्यक्ति मात्र प्रमा हेतु तो चंद्रादि व्यक्ति एक है और उस एक अर्थ विषयक प्रमा का उत्पादक ये लक्षण वाक्य जैसे लक्षणा से बने ऐसे ही तत्वमशादि वाक्य भी बन जाएंगे दार्टान्त में कहते हैं तथा सत्य ज्ञानादिपदी अखंडम ब्रह्म भाति इति न पक्षा तो तथा अच्छा हाँ स, तो सर्वपद पद लक्षणा अविरुद्धा कहा कि आप तो यहां पर प्रकृष्ट शब्द में भी और तत्पद में भी लक्षणा कर रहे हो क्या मतलब वाक्य में जितने पद हैं सब में लक्षणा कर रहे हो तो वाक्यांतरगत सभी पदार्थों की लक्षणा अप्रसिद्ध है इस प्रकार की यदि कोई शंका करेगा तो कहते मीमांसक शंका नहीं कर सकते इस प्रकार की मीमांसकों ने तो सर्वपद लक्षणा मानी है ये उनका उदाहरण बता रहे हैं कि सर्वपद लक्षणा च अविरुद्धा सर्वैर्थवाद पदे एक स्तुतिर लक्षत्व अंगीकारात कहते कितने बड़े बड़े अर्थवाद वाक्य हैं? उन अर्थवाद वाक्यों में प्रयुक्त अनेक पदों का लक्षणा से मात्र एक स्तुति रूप अर्थ निकलता है सब पदों की एक स्तुति रूप अर्थ में ही लक्षणा मीमांसक मानते हैं कि नहीं अर्थवाद वाक्यों की और निषेध का जो अर्थवाद है स्वरोदित इत्यादि उसका रजतदान कि निंदा रूप एक ही पदार्थ में सब पदों की लक्षणा मान करके ओ, अर्थ स्वीकार किया एक ही पदार्थ इसलिए सर्वपद लक्षणा अप्रसिद्ध नहीं है और विरुद्ध भी नहीं है यह मीमांसकों के यहां बड़ी प्रसिद्ध है अर्थवाद वाक्यों में तथा सत्य ज्ञानादि पदे अखंडम ब्रह्म भाती इति न पक्षा सिद्धि तो जैसे प्रकृष प्रकाश चंद्रमा इत्यादि लौकिक लक्षण वाक्य में आ, एक चंद्र व्यक्ति प्रतीत होता है ऐसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि पदों से लोक में अलग अलग अर्थ वाले इन पदों से एक अखंड ब्रह्म असंश्रिष्ट ब्रह्म प्रतीत होगा तद विषयक प्रमा उत्पन्न होगी इसलिए न पक्षा सिद्धि तो अखंड ब्रह्मरूप जो पक्ष है उसकी भी असिद्धि नामक दोष नहीं है पक्ष की सिद्धि है यानी पक्ष निश्चायक प्रमाण विद्यमान है एक वाक्य है फिर पूरा करते हैं नापी हेतु तो सिद्धि तो हेतु है वेदांत तात्पर्य विषयत्वाद अनुमान में पक्ष है अखंडम ब्रह्म साध्य है वेदांत परमा विषयत्व और हेतु है वेदांत तात्पर्य विषयत्वात इसके विषय में कहते हैं नापी हेतु सिद्धि जैसे पक्ष सिद्धि नहीं है पक्ष असिद्धि नहीं है ऐसे हेतु हेत्वअसिद्धि भी नहीं है अपितु हेतु की सिद्धि है सिद्धि का मतलब निश्चय कैसे तो कहते हैं उपक्रमादिंग वेदांता नाम अद्वितीय अखंड ब्रह्मणी तात्पर्य निर्णयात उपक्रमादि जो लिंग यानी ज्ञापक प्रमाण है उपक्रम उपसारादि उनसे उपनिषदों का अद्वितीय अखंड ब्रह्म में तात्पर्य निश्चित होने के कारण निर्णयात इसलिए वेदांत प्रमा तात्पर्य विषय तुरूप हेतु भी सिद्ध है इसके लिए उदाहरण बताया जा रहा है सदैव सौम्य इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे